संक्षिप्त महाभारत विराट पर्व पांडवों का मत्स्य देश में जाना शमी वृक्ष पर अस्त्र रखना और युधिष्ठिर भीम तथा द्रौपदी का क्रमशः राजमहल में पहुँचना वैश्वायन जी कहते हैं तन्दंतर महापराक्रमी पांडव यमुना के निकट पहुँच उसके दक्षिण किनारे से चलने लगे उनकी यात्रा पैदल ही हो रही थी वे कभी पर्वत की गुफाओं में और कभी जंगलों में ठहरते जाते थे आगे जाकर वे दसाण से उत्तर और पांचाल से दक्षिण और से देशों के बीच से होकर यात्रा करने लगे उनके हाथ में धनुष और कमर में तलवार थी शरीर का रंग फीका हो गया था दाढ़ी मुझे बढ़ गई थी धीरे धीरे वन का मार्ग तय करके वे मत्स्य देश में जा पहुंचे और क्रमशः आगे बढ़ते हुए विराट की राजधानी के निकट पहुंच गए तब युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा भैया नगर में प्रवेश करने के पहले यह निश्चय हो जाना चाहिए कि हम लोग अपने अस्त्र शस्त्र कहाँ रखें तुम्हारा यह गांडीव धनुष बहुत बड़ा है संसार के सब लोगों में इसकी प्रसिद्धि है अतः यदि हम लोग अस्त्रों को सांस लेकर नगर में प्रवेश करेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि सब लोग हमें पहचान लेंगे ऐसी दशा में हमें अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार फिर बारह वर्ष के लिए वनवास करना पड़ेगा अर्जुन ने कहा राजन स्मशान भूमि के निकट एक टीले पर यह शमी का बहुत बड़ा सघन वृक्ष दिखाई दे रहा है इसकी शाखाए बड़ी भयानक है अतः इसके ऊपर किसी का चढ़ना कठिन है इसके सिवा इस समय यहाँ ऐसा कोई मनुष्य भी नहीं है जो हम लोगों को इस पर शस्त्र रखते देख सके यह वृक्ष रास्ते से बहुत दूर जंगल में है इसके आस हिंसक जीव और सर्प आदि रहते हैं इसलिए इसी पर हम अपने अस्त्र शस्त्र रख नगर में प्रवेश करें और वहां जैसा सुयोग हो उसके अनुसार समय व्यतीत करें। वैश्वान जी कहते हैं योग कहकर अर्जुन अस्त्र शस्त्रों को वहां रखने का उद्योग करने लगे पहले सबने अपने अपने धनुष की डोरी उतार ली फिर चमकती हुई तलवारों तर्कसों और छुरे के समान तीखी धार वाले बाणों को धनुष के साथ बांधा तब युधिष्ठिर ने नकुल से कहा वीर तुम समय पर चढ़कर यह धनुष रख दो आग्जा पाते ही नकुल उस वृक्ष पर चढ़ गए और उसके खोडरे में जहां वर्षा का पानी पड़ने की संभावना नहीं थी सबके धनुष रखकर उन्होंने एक मजबूत रस्सी से शाखा के साथ बांध दिया इसके बाद पांडवों ने एक मुर्दे की लाश लाकर उसे उस वृक्ष पर लटका दिया जिससे उसके दुर्गंध के कारण कोई मनुष्य वृक्ष के निकट न आ सके यह सब प्रबंध करके युधिष्ठी ने पांचों भाइयों का एक एक गुप्त नाम रखा जो क्रमशः इस प्रकार है जय जयंत विजय जय और जयद्वल फिर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अज्ञातवास करने के लिए उन्होंने विराट के बहुत बड़े नगर में प्रवेश किया नगर में प्रवेश करते समय महाराज युधिष्ठी ने भाइयों के साथ मिलकर त्रिभुवनेश्वरी दुर्गा का स्तमन किया देवी प्रसन्न हो गई और उन्होंने प्रकट होकर विजय तथा तो राज्य प्राप्ति का बरदान दिया और यह भी कहा कि विराट नगर में तुम्हें कोई पहचान नहीं सकेगा। तदनंतर वे राजा राजा विराट विराट की सभा में राजा विराट राज सभा में गए। बैठे थे सबसे पहले युधिष्ठिर उनके दरबार में पहुंचे वे एक वस्त्र में पासे बांधकर लेते गए थे वहां पहुंचकर उन्होंने राजा से निवेदन किया कि सम्राट में एक ब्राह्मण हूं मेरा सर्वस्व लूट गया है इसलिए मैं आपके यहां जीविका के लिए आया हूं आपकी इच्छा के अनुसार सब कार्य करते हुए आप ही के निकट रहने की मैं इच्छा करता हूं राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्वागत किया और उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली फिर प्रेम पूर्वक पूछा ब्राह्मण देवता मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुमने किस राजा के राज्य से यहाँ पधारने का कष्ट किया है तुम्हारा नाम और गोत्र क्या है तथा तुम कौन सी कला जानते हो युधिष्ठिर बोले राजन मैं व्याघ्रपात गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ मेरा नाम है कंक पहले मैं राजा युधिष्ठिर के साथ रहता था जुआ खेलने वालों में पासा फेंकने की कला का मुझे विशेष ज्ञान है विराट ने कहा कंक मैंने तुम्हें अपना मित्र बनाया जैसे सवारी में मैं चलता हूँ वैसे ही तुम्हें भी मिलेगी पहनने के वस्त्र और भोजन पान आदि का प्रबंध ही पर्याप्त मात्रा में रहेगा बाहर के राज्य कोष और सेना आदि तथा भीतर के धन धारा आदि की देखभाल तुम पर छोड़ता हूँ तुम्हारे लिए राजमहल का फाटक सदा खुला रहेगा। तुमसे कोई पर्दा नहीं रखा जाएगा जो लोग जीविका के बिना कष्ट पाते हों और तुम्हारे पास आकर याचना करें उनकी प्रार्थना तुम हर समय मुझको सुना सकते हो तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि उन याचकों की सभी कामनाएं मैं पूर्ण करूँगा तुम मुझसे कुछ भी कहते समय भय या संकोच न करना राजा से इस प्रकार बातचीत करके युधिष्ठिर बड़े सम्मान के साथ वहां सुखपूर्वक रहने लगे उनका गुप्त रहस्य किसी पर प्रकट न हुआ तन्नतर सिंह किसी मस्त चाल से चलते हुए भीमसेन राजा के दरबार में उपस्थित हुए उनके हाथ में चमचा करछी और साग काटने के लिए एक लोहे का काला छूरा था वे तो रसोई का था पर उनके शरीर से तेज निकल रहा था उन्होंने आते ही कहा राजन मेरा नाम वल्लभ है मैं रसोई का काम जानता हूं मुझे बहुत अच्छा भोजन बनाना आता है आप इस काम के लिए मुझे रख लें विराट ने कहा बल्लभ मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम रसोइये हो तुम तो इंद्र के समान तेजस्वी और पराक्रमी दिखाई देते हो भीमसेन बोले महाराज विश्वास कीजिए मैं रसोईया हूँ और आपकी सेवा करने आया हूँ राजा युधिष्ठिर ने भी मेरे बनाए हुए भोजन का स्वाद लिया है इसके सिवा जैसा कि आपने कहा है कि मैं पराक्रमी भी हूं बल में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है पहलवानी में भी मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता मैं सिंहों और हाथियों से युद्ध करके आपको प्रसन्न किया करूंगा विराट ने कहा अच्छा भैया तुम अपने को भोजन बनाने के काम में कुशल बताते हो तो यही काम करो यद्यपि मैं यह काम तुम्हारे योग्य नहीं समझता थपि तुम्हारी इच्छा देखकर स्वीकार कर रहा हूँ तुम मेरी पाकशाला के प्रधान अधिकारी रहो। रसोई उन हुए उन्हें कोई पहचान न सका राजा के वे बड़े ही प्रिय हो गए इसके बाद द्रौपदी सैरंथी का सावेश बनाए दुखिया की तरह नगर में भटकने लगी उस समय राजा विराट की रानी सुदेशा अपने महल से नगर की शोभा देख रही थी उनकी दृष्टि द्रौपदी पर पड़ी वह एक वस्त्र धारण की अनाथ की जान पड़ती थी रूप तो उसका अद्भुत था ही। रानी ने उसे अपने पास बुलाकर पूछा कल्याणी तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो द्रौपदी ने कहा महारानी मैं सरेंद्रु हूं और अपने योग्य काम चाहती हूँ जो मुझे नियुक्त करेगा मैं उसका कार्य करूंगी सुदेशना बोली भावनी तुम्हारी जैसी रूपवती स्त्रियां सैरधी नहीं हुआ करती तुम तो बहुत से दास और दासियों की स्वामिनी जान पड़ती हो बड़ी बड़ी आंखें लाल लाल ओठ शंख के समान गला नस और मांस से ढकी हुई और पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुखमंडल यह है तुम्हारा सुंदर रूप जिससे लक्ष्मी सी जान पड़ती हो अतः सच बताओ तुम कौन हो यक्ष या देवता तो नहीं हो अथवा तुम कोई अप्सरा देवकन्या नागकन्या या चंद्रपत्नी रोहिणी या इंद्राणी तो नहीं हो अथवा ब्रह्मा या प्रजापति की देवियों में से कोई हो द्रौपदी बोली रानी मैं सच कहती हूँ देवता या गंधर्वी नहीं हूँ सेवा का काम करने वाली सैरंधी हूँ बालों को सुंदर बनाना और गूझना जानती हूँ चंदन या अंगराग भी बहुत अच्छा तैयार करती हूँ मल्लिका उत्पल कमल और चंपा आदि फूलों के बहुत सुंदर एवं विचित्र विचित्र हार गूंज सकती हूँ आज से पहले मैं महारानी द्रौपदी की सेवा में रह चुकी हूं, जहां तहां घूम फिरकर सेवा करती रहती हूं और भोजन तथा वस्त्र के सिवा और कुछ नहीं लेती वह भी जितना मिल जाए उतने से ही संतोष कर लेती हूं। सुदेशना ने कहा यदि राजा तुम पर मोहित न हो तो मैं तुम्हें अपने सिर पर रख सकती हूँ किंतु मुझे संदेह है कि राजा तुम्हें देखते ही संपूर्ण चित्त से तुम्हें चाहने लगेंगे द्रौपदी बोली महारानी राजा विराट अथवा कोई भी पर पुरुष मुझे प्राप्त नहीं कर सकता पांच तरुण गंधर्व मेरे पति हैं जो सदा मेरी रक्षा करते रहते हैं जो मुझे अपने जूठन नहीं देता मुझसे पैर नहीं धुलवाता उसके ऊपर मेरे पति गंधर्व लोग प्रसन्न रहते हैं परंतु जो मुझे अन्य साधारण स्त्रियों के समान समझ कर, मेरे ऊपर बलात्कार करना चाहता है उसको उसी रात में शरीर त्याग करना पड़ता है मेरे पति उसे मार डालते हैं अतः कोई भी पुरुष मुझे सदा चार से विचलित नहीं कर सकता। सुदेशना ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपने महल में रखूंगी तुम्हें पैर या जूठन नहीं छूने पड़ेंगे विराट की रानी ने जब इस प्रकार आश्वासन दिया तब पार्थिव धर्म का पालन करने वाली सती द्रौपदी वहां रहने लगी उसे भी कोई पहचान न सका